अच्छा जी चलिए आगे बढ़ते हैं मन और बुद्धि में क्या अंतर है गायत्री मंत्र में अच्छी बुद्धि की प्रार्थना करते हैं मन की क्यों नहीं तो मन और बुद्धि का अंतर अभी बता दिया ना जिस साधन से हम संकल्प विकल्प करते हैं उस साधन का नाम क्या है मन और जिस साधन से हम निर्णय लेते हैं डिसीजन उस साधन का नाम क्या है बुद्धि तो किसी मंत्र में बुद्धि की प्रार्थना है किसी में मन की शुद्धि की प्रार्थना है तन में मना शिव संकल्प मस्तु उसमें मन की शुद्धि हो गई और धियो यो न प्रचोदयाद उसमें बुद्धि की हो गई तो कहीं मन की कहीं बुद्धि की और कहीं पैसे भी मांगते हैं वह हम श्याम पते हो रही नाम हे भगवान कुछ कर्जा पानी भी दो अपना खाना पीना जीना भी ठीक चलता रहे प्रश्न क्या हम वैदिक धर्मी हिंदू हैं अथवा हिंदू कौन है तो हम हैं वैदिक धर्मी हम आर्य हैं जब मुग़लों का शासन हो गया भारत पर तो उन्होंने हमारा नाम आर्य से बदलकर हिंदू कर दिया ये तो उनका दिया हुआ नाम हम हिंदू नहीं हैं और ये जितने अपने आप को आजकल हिंदू मानते हैं वो सब मुगलों ने जब बदल दिया नाम तो वो फिर जो नाम रख दिया सो रख दिया फिर वो पीढ़ी दरपीढ़ी लोग वही स्वीकार कर लिया और उसको अपने आप को हिंदू कहने लगे और ये जितने हिंदू मानते हैं अपने आप को ये अपने कौन से देवी देवताओं की पूजा करते हैं श्री राम जी की श्री कृष्ण जी की इन्हीं की पूजा करते हैं हाँ चित्र की तो एक दिन अहमदाबाद में एक परिवार में मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो प्रवचन पूरा हो गया शांति पाठ हो गया फिर एक सज्जन आए मेरे पास कहने लगे कि आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा मैंने कहा भाई मैं अपनी बात तो कहता नहीं वेद की कहता हूँ वेद की तो बात अच्छी होती आपको अच्छी लगी ठीक है धन्यवाद फिर वो कहने लगे कि अच्छा जगह देश भर में घूमते हैं प्रचार करते हैं तो थोड़ा हिंदू के बारे में भी कह दिया करें मैंने कहा जरूर कह देंगे मुझे हिंदू की परिभाषा बता दो मैं ज़रूर कह तो वो कहने लगे हिंदू उसको कहते हैं जो भारत में रहता मैंने कहा भारत में ईसाई भी रहता मुसलमान भी रहता है क्या सारे हिंदू हैं वो सावधान हो गया भाई मेरी परिभाषा तो फेल हो गई फिर वो कहने लगे अच्छा हिंदू उसको कहते हैं जो राम जी की पूजा करता है मैंने कहा राम जी तो हिंदू था ही नहीं तुम राम की पूजा करते हो तुम्हें राम की पूजा करने का अधिकार ही नहीं है श्री राम की पूजा करने का अधिकार तो आर्यों को है हिंदुओं को नहीं है कैसे मैंने कहा सीरियल देखा है बोलहा देखा है तो मैंने कहा वहाँ श्री राम जी को क्या संबोधन किया है हिंदू बुद्ध आर्य पुत्र, पुत्र बोला है। श्री राम तो आ रहे थे और तुम तो हिंदू हो तुम, तुम्हें क्या मतलब है तुम राम की पूजा क्यों करोगे आरे लोग करेंगे आर पुत्र थे श्रीराम तो जो आरे हैं उनको श्रीराम की पूजा करने का अधिकार है हिंदू को तो पूजा करने का अधिकार नहीं <laughs> हाँ ये हिंदू शब्द जो है मुसलमानों ने हमको दिया ये हमारा नाम नहीं हम तो आर्य हैं घर से कहो हम आर्य हैं तो हम वो वेदों के पढ़ने वाले शुरू से सृष्टि के आरम्भ से चले आ रहे हैं हम लोग आर्य हैं फिर इस्लाम वालों ने हमको जब नाम बदल दिया तो सब लोग ऐसा बनने लगे फिर आ गए महर्षि दयानंद जी उन्होंने फिर याद दिला दिया भाई हम हिंदू नहीं हैं हम आर्य हैं हमारा पुराना नाम आर्य है तो अपने आप को आर्य बनाओ और वेद भी कहता है कृणंतो विश्वम आर्य ना कि कृणंतो विश्व हिंदू ऐसा तो नहीं तो हिंदू शब्द का अर्थ अच्छा नहीं है उनकी अरबी की भाषा की डिक्शनरी में उसका अर्थ अच्छा नहीं है चोर डाकुलटेरा काफिर नास्तिक ऐसे ऐसे उसके अर्थ हैं तो वो अच्छा नहीं है हम हिंदू नहीं है हम आर्य हैं वेदों में कुछ बातों को कई बार दोहराया गया है क्या वेदों के मंत्रों में कोई स्पेसिफिक सिक्वेंस है थोड़ा इसको और स्पष्ट करें सीक्वेंस मतलब कि है होगा होगा होगा होगा जरूर होगा जो स्पेशली वेद को पढ़ते हैं और पूरा जीवन वेद में मास्टरी करते हैं ये सवाल उनसे पूछिएगा जब किसी के कान में खराबी हो जाती है ना तो फिर पी e के पास जाना पड़ता है है ना वो कान का स्पेशलिस्ट होता है तो फिर उसकी खास बीमारी वो ही बताएगा। एक जनरल प्रैक्टिशनर होता है कोई सामान्य रोग है तो सामान्य डॉक्टर बता देगा तो इस मामले में जो स्पेशलिस्ट हैं जो सारा दिन वेद बढ़ते हैं उनसे पूछिएगा वो आपको समाधान कर देंगे क्या अग्निहोत्र गोबर के उपलों से भी कर सकते हैं अब इसके पास भी इसके लिए भी कोई यज्ञ के एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा जो इस लाइन का एक्सपर्ट हो ये मेरा विषय नहीं है ठीक है ना कर्म कांड यज्ञ आदि मेरा विषय नहीं है और वेद पर सारा दिन मेहनत करें वो मेरा विषय नहीं है मेरा विषय है, है दर्शन शास्त्र ये जो अपने योग दर्शन सांख्य दर्शन ये मेरा सब्जेक्ट है और ध्यान उपासना योगाभ्यास मेडिटेशन ये मेरा सब्जेक्ट है तो जो इस लाइन के एक्सपर्ट हैं उनसे पूछिएगा आपको बढ़िया अच्छा उत्तर देंगे प्रश्न क्या मन में जो अपना सत्व रज तम की परिवर्तन होने से जो कष्ट होता है क्या वो आधिभौतिक दुख है कृपया आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुख के बारे में बताने का कष्ट करें पहले मोटी मोटी परिभाषा समझ लें तीन प्रकार के दुख बताए हैं संख्य दर्शन में तीन प्रकार के पहले हैं आध्यात्मिक दुख कौन से आध्यात्मिक दुख दूसरे आधी भौतिक दुख दूसरे दुख और तीसरे आधी दैनिक दुख आधी हाँ ये तीन तरह के दुख हैं इसकी मोटी मोटी परिभाषा ये है जो दुख हमें अपनी गलतियों से होते हैं किसकी हमारी अपनी गलतियों से जो दुख होते हैं अपनी अविद्या से मूर्खता से लापरवाही से जल्दबाजी से आदि आदि कारणों से जो हमें अपनी वजह से खुद दुख प्राप्त होते हैं वो हैं आध्यात्मिक दुःख और जो दूसरे प्राणियों की वजह से हमको दुःख मिलते हैं कुत्ते ने काट खाया मच्छर ने काट खाया चोर डाकू ने परेशान किया ठीक है और कोई धक्का मुक्की कर गया किसी ने बम फोड़ दिया किसी ने गोली चला दी चोट लग गई इस तरह से जो दूसरे प्राणियों से शेर भेड़िए से सांपिच्छू आदि से जो हमको नुकसान होता है ये कौन सा कहलाएगा आदि भौतिक दुख भूत कार्य है प्राणी तो आदि भौतिक, दूसरे प्राणियों से होने वाला दुख। ये आदि भौतिक। और तीसरा आदि दैविक, जो प्राकृतिक जड़ पदार्थ हैं सूर्य अग्नि वायु पृथ्वी जल आदि आदि इन जड़ पदार्थों से जो प्रकृति में दुर्घटनाएं होती रहती हैं आंधी आ गई तूफान आ गया बाढ़ आ गई भूकंप आ गया तो इन भूत देवों से जो जड़ पदार्थों से जो दुख हमें प्राप्त होते हैं वो अधिदैविक दुख कहलाते हैं अब मन में जो सत्वर के परिवर्तन से जो कष्ट होता है वो कौन सा दुख है तो इसको महर्षि दयानंद जी ने एक जगह पर अधिदैविक लिखा है अधिदैविक क्योंकि देव नाम इन मन इंद्रियों का भी नाम देव है तो उस दृष्टि से वहां पर उन्होंने अधिदैविक ऐसा कर दिया तो जो मन में भौतिक परिवर्तन होता रहता है चलमचे च गुण वृत्त मिति क्षिप्र परिणाम तो चित्त के अंदर ये गुणों का व्यापार चंचल होने से ऑटोमेटिक कुछ परिवर्तन होता रहता है उसके कारण जो हमारी स्थिति बदलती है उसको आदिदैविक महर्षि दयानंद जी ने एकाध जगह पर लिखा है उस दृष्टि से वो ठीक है वो भौतिक परिवर्तन है और हमारी इच्छा से जो हम अपनी वृत्तियाँ तोड़ मरोड़ करके बिगाड़ लेते हैं अपनी स्थिति फिर वो आध्यात्मिक हो जाएगा उत, उसका कारण तो हम है उसका कारण हम स्वयं है हमने अपनी गलती से चित्तवृत्ति का बिगाड़ दिया और स्थिति बिगाड़ ली अपनी तो उसमें दोषी हम माने जाएंगे फिर प्रश्न लिखा है सुख और दुख पदार्थ कैसे हैं ज्योति प्रकाश जी है यहाँ पर है या नहीं है ही नहीं तो फिर मैं उत्तर किसको सुना प्रश्न कहा है नहीं फिर सुना दूंगे जब मिलेंगे आपको भी सुना दू चलो सुना देता हूं और अपने भी लाभ हो जाएगा सुखर दुख पदार्थ कैसे है अब ये थोड़ी टेक्निकल बात है वैशेषिक दर्शन में छह पदार्थ बताए कितने बताए आप में से किसी ने वैशेषिक दर्शन पढ़ाए पढ़ाए अच्छा चलो सुनाए थोड़ा बहुत सुन रखा है तो वैशेषिक में छः पदार्थ हैं बोलिए द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये छ पदार्थ तो इन छह में द्रव्य भी है और गुण भी हैं तो द्रव्य भी पदार्थ है गुण भी पदार्थ है तो ये टेक्निकल बात थी इसलिए मैंने प्रमाण से उत्तर दिया कि वैशे में छह पदार्थ बताए उन छह में से एक द्रव्य है और एक गुण है कर्म भी है ये सारे के सारे पदार्थ हैं जबकि हम मोटी सामान्य भाषा में हिंदी भाषा में पदार्थ और द्रव्य और वस्तु और चीज़ सब पर्यायवाची मानते हैं वो सामान्य भाषा है ये दर्शन की टेक्निकल परिभाषा है इसलिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है तो जो छह पदार्थ हैं उनको पदार्थ क्यों कहा वहाँ पदार्थ की एक डेफिनेशन एक परिभाषा है पदार्थ की पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें तीन लक्षण होने चाहिए कितने लक्षण तीन लक्षण हों जिसमें उसका नाम है पदार्थ पहला लक्षण यह है कि उसका अस्तित्व होना चाहिए क्या होना चाहिए अस्तित्व, अस्तित्व उसकी सत्ता होनी चाहिए उसका नाम है पदार्थ दूसरा लक्षण है कि उसका कुछ नाम होना चाहिए जिससे व्यवहार किया जा सके कोई नाम होना चाहिए दो हो और तीसरा उसको जाना जा सके हम उसको समझ सके ऐसी चीज होनी चीज़ जो चाहिए जो हमारी समझ में आ जाए उसका नाम पदार्थ है तो तीन लक्षण जिसमें होंगे उसको पदार्थ कहेंगे तो अब पृथ्वी है उदाहरण के लिए पृथ्वी है पृथ्वी का अस्तित्व तो है या नहीं है पृथ्वी का नाम भी है और पृथ्वी समझ में भी आती है तो ये तीनों लक्षण पृथ्वी में लागू होते हैं इसलिए पृथ्वी को पदार्थ कहेंगे ऐसे ही सुख और दुख ये दो चीजें सुख और दुख इनका नाम भी है सुख और दुख इनका अस्तित्व तो भी है और ये समझ में भी आते हैं तो पदार्थ हो गए शंका क्यों हो रही थी शंका इसलिए हो रही थी सुख दुःख कहीं दिखते तो है नहीं कोई पत्थर की तरह सोने चांदी की तरह सुख दुख तो कहीं दिखते नहीं अब पत्थर सोना चांदी लोहा लकड़ी ये तो पदार्थ है क्योंकि वो दिमाग में परिभाषा थी सामान्य वाली है कि ये तो पदार्थ है दिखता है पर सुख दुःख तो कहीं दिखता नहीं इसलिए शंका हो रही थी कि पदार्थ कैसे तो पदार्थ की जो परिभाषा है वो सुख दुख पर भी लागू होती है लोहे लकड़ी पर भी लागू होती है ईश्वर पर भी लागू होती है जीवात्मा पर भी लागू होती है सब पर लागू होती है इसलिए ईश्वर भी एक पदार्थ है आत्मा भी एक वस्तु है वो भी एक पदार्थ है अब ये नहीं जस्ती लोगों को ईश्वर भी पदार्थ है फिर यहाँ साइंस की परिभाषा आ जाएगी साइंस की परिभाषा क्या आ जाएगी कि पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें रूप हो रंग हो आकार हो भार हो ठोस हो लिक्विड हो गैस हो धक्का मारती हो उसका नाम पदार्थ है पर यह परिभाषा अधूरी है ये परिभाषा अधूरी है और वो केवल भौतिक पदार्थों तक ही लागू होती है क्योंकि साइंस वाले सिर्फ भौतिक वस्तुओं को ही जानते ईश्वर को जानते नहीं आत्मा को वो जानते नहीं तो वो ऐसी परिभाषा नहीं बना पाए जो ईश्वर पर भी लागू हो जाए आत्मा पर भी लागू हो जाए वो जितना जानते हैं उतनी परिभाषा बनाई वो मटीरियल्स को जानते हैं तो इसलिए ऐसी परिभाषा बनाई पदार्थ की जो रूप रंग आकार वाली हो भार वाली हो धक्का मारती हो सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो या प्लाज्मा अब ये चार तरह के पदार्थ मानते हैं पहले तीन मानते थे सॉलिड लिक्विड और गैस अब एक चौथी वस्तु मानते हैं प्लाज्मा एक प्लाज्मा टीवी भी आता है तो उसमें प्लाज्मा भी एक चौथी वस्तु मानने लगे तो ये ईश्वर ना तो सॉलिड है पत्थर की तरह ना पानी की तरह लिक्विड है ना हवा की तरह गैस फॉर्म में है और ना वो प्लाज्मा है इन चारों में से कुछ भी नहीं तो लोग कहते हैं ईश्वर पदार्थ कैसे हुआ ईश्वर वस्तु कैसे हुई तो वेद और दर्शन की जो भाषा है उसके अनुसार ईश्वर एक पदार्थ है आत्मा भी एक पदार्थ है एक द्रव्य है एक वस्तु है एक चीज है कैसे है उसकी परिभाषा सुनिए वस्तु की परिभाषा है वैशेक दर्शन में आप भी बोलिए जिसमें कुछ गुण रहते हों उसे वस्तु कहते हैं जिसमें कुछ गुण रहते हों उसका नाम अच्छा। वस्तु है ईश्वर में गुण है या नहीं <compare weil hormone�ages> तो ईश्वर वस्तु हो गया गुण होने चाहिए जिसमें गुण रहते हैं वो वस्तु है ईश्वर में बहुत सारे गुण हैं इसलिए ईश्वर वस्तु है जीवात्मा में गुण है या नहीं इच्छा <cir> है द्वेष है प्रयत्न है सारे गुण तो जीवात्मा भी एक वस्तु है और प्रकृति तो वस्तु है इसमें रूप रसगंध आदि बहुत सारे गुण हैं इसलिए ईश्वर जीव और प्रकृति ये तीनों वस्तु हैं तीनों पदार्थ हैं महर्षि दयानंद जी ने लिखा है मैं तीन पदार्थों को अनादि मानता हूँ ईश्वर आत्मा और प्रकृति तो उन्होंने साफ लिखा है तीनों को पदार्थ मानता हूँ तीन पदार्थ अनादि तो समय तो पूरा हो गया प्रश्न बहुत सारे हैं बचे हुए फिर बाद में उत्तर देंगे जब समय मिलेगा इस समय कक्षा को विराम देते हैं एक बार ओम का उच्चारण करें। करेंगे ओभ्यो नमः सबको सागर नमस्ते जी